तिथिगन वे मेरे सभी जैविक किसान साथियों आपका इस जैविक खेती जनसंवाद में स्वागत है मैं अपना परिचय देता हूँ मेरा नाम जितेंद्र मिगलानी है मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल विलेज फरीदपुर का रहने वाला हूँ और मैं तकरीबन साढ़े छब्बीस से अट्ठाईस एकड़ में अट्ठाईस एकड़ में टोटल जैविक खेती करता हूँ जिसमें डेढ़ एकड़ मेरा लीज का है और साढ़े एकड़ मेरे हैं तो मैं दो में मैंने स्टार्ट की थी और तब तक मुझे मैंने ना कोई शिविर किसी का अटेंड किया था ना कहीं से कोई प्रशिक्षण लिया था और 2015 में मैंने पाले घर जी का एक शिविर अटेंड किया और दो तीन साल मुझे लगे सीखने में और प्रोडक्शन मेरी मैं क्योंकि वेजिटेबल की फार्मिंग ज़्यादा करता था तो सब्जियों में मेरी प्रोडक्शन बिल्कुल गिर गई दो तीन साल में तो धीरे धीरे जैसे ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन इम्प्रूव हुआ बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई इकोलॉजिकल बैलेंस बन गया तो और धीरे धीरे मेरी समझ भी बढ़ती गई तो अब आज की जो सिचुएशन है मुझे तीन साल लगे इस दौर को समझने में सब कुछ सीखने में तो तीन साल के बाद अब मेरी प्रोडक्शन केमिकल से किसी भी हाल में कहीं भी कम नहीं है आ, समस्याओं की और आ, थोड़ा हमने बिजाई का पैटर्न चेंज किया हम केमिकल फार्मिंग हम प्लेन में बिजाई कर देते थे और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम तकरीबन सभी फसलें अपने बेड पर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी फसलों में मल्चिंग साथ हो जाए और कुछ बेड पे बिजाई करने के लिए क्योंकि जैविक खेती में इतना काम हो नहीं रहा तो उसी तरह की मशीनरी भी डेवलप कम हो रही है तो बेड पे बिजाई करने के लिए हमने खुद ही अपनी मशीन तैयार की फिर ऐसी मशीन तैयार की जिसे हम मल्चिंग में भी बिजाई कर सकें तो काफ़ी फसलों की हम मल्चिंग में बिजाई कर देते हैं और पानी के लिए पहले ड्रिप लाइन लगी हुई थी मेरी १८ एकड़ में वो हटा के हमने फ्लड इरिगेशन नालियों में स्टार्ट किया मतलब यही था कि पानी कम लगे अगर हम मल्चिंग यूज करते हैं तो पानी वैसे भी बहुत कम लग जाता है जितना नॉर्मल पानी लगता है उससे १० परसेंट ही पानी लगता है हमारे खेतों में आ, हमें तीन तीन महीने हो जाते हैं एक एक खेत में पानी दिए हुए और अगर हम समस्या की अब बात करें तो मेरे खेत में जो अगर हम मेन जो क्रॉप्स हैं जो प्रमुख फसलें हैं उनमें कोई पेस्ट अटैक की कोई इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है अगर कोई जैसे अभी एस साहब पूछ रहे थे कि कीट आते हैं या आते ही नहीं बीमारियां आती हैं या आती, है या आती नहीं अगर हम सीजनली आ, लेते हैं कोई भी वेजिटेबल या आ, जो मेन फसलें हैं उसके अंदर इतने पैरासाइट्स या पेरेडिएटर आ जाते हैं अगर गोब की सुंडी धान में आई है तो एक पैच में अगर वहाँ 10 या 20 प्लांट खराब हुए हैं अगर हम उसी को निशान लगा लें अगर हम पेशेंस रखते हैं 10 20 प्लांट को हम एक चिन्हित कर लेते हैं कि इससे आगे हमारी बीमारी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही तो इतने ही टाइम में उसके पैरिडिएटर खाने वाले आ जाते हैं वो अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं अगर हम ऑफ सीजन वेजिटेबल लेते हैं तो मेरे खेत में भी यही समस्याएं है जैसे ऑफ सीजन वेजिटेबल कुछ हम लेते हैं या कुछ फ्रूट्स की जैसे अभी मानसून में दिक्कत आई है अमरूद में फ्रूट फ्लाई की तो इन चीज़ों की दिक्कत है उसके तलाश कर रहे हैं उन चीज़ों को मैंने छः एकड़ मल्टी पाँच एकड़ पहले लगाई हुई थी मल्टीलेयर बागवानी अभी एक एकड़ में और मैंने मल्टीलेयर बागवानी स्टार्ट की है छः एकड़ मेरा टोटल मल्टीलेयर बागवानी का है लेकिन मैं किसी को भी एक आँख बंद करके फॉलो नहीं करता मैंने सभी मॉडल पालेकर जी के हिसाब से लगाए थे लेकिन अभी मैंने उसमें देखा जैसे मेरे अमरूद के प्लांट हैं उनकी कुछ ग्रोथ रुकी तो मुझे लगा कि इसमें सहजन काफ़ी मात्रा में थे या अरहर काफ़ी मात्रा में थी तो मैंने उनको काफ़ी कम कर दिया जिससे मेरे मेन क्रॉप अमरूद की है वो चलती रही तो अभी मेरा एक नींबू वाला मॉडल है उसमें मुझे लग रहा है कि उसमें अनार या केला में से मुझे एक चूज करना पड़ेगा या इनकी दोनों की प्लांट पॉपुलेशन कम करनी पड़ेगी जिससे दोनों को प्रॉपर सनलाइट मिले तो मैं वो कर दूंगा मैं एकदम आँख बंद करके किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा और अपने हिसाब से सभी सीख के देख के कर रहा हूँ तो अभी केमिकल के बराबर किसी भी मेरी कोई भी प्रोडक्शन ऐसी नहीं है अपने खेत में मैंने छोटे थोट छोटे सारे प्रोसेसिंग यूनिट लगाए हुए हैं जैसे दाल बनाने वाली मशीन चावल निकालने वाली मशीन तेल निकालने वाली मशीन ग्रेविटी सेपरेटर सफाई करने वाली और पैकिंग की सारी मशीनें। तो उस तरह से हम पैक करके सेल करते हैं और गुड़गांव वगैरह से कस्टमर जो हैं डायरेक्टली सीधे फार्म पर जा आ जाते हैं वो लोग ले जाते हैं एक चावल को छोड़ के बाकी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो मेरे खेत में स्टॉक बच जाए वो सभी बिक जाता है चावल बेचने में थोड़ी समस्या होती है चावल की लागत हमारे यहाँ कम है और अभी मैं चावल के जो मैंने खेत दान जो जहाँ भी मैंने लगाई है वो ऐसी लगा दी कि मैं उसको मंडी सेल कर सकूँ और मैं ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट अपने डायरेक्ट कंज्यूमर को देता हूँ जो मैं ऑफ सीजन वेजिटेबल करता हूँ जैसे अभी से मैंने आलू की बिजाई कर दी है और वो आलू मेरा कच्चा पड़ जाएगा नवंबर के आसपास नवंबर दिसंबर में उसको मैं मंडी सेल करूँगा मंडी में, में मेरा ₹10, ₹15 किलो भी अगर बिक जाता है और डेढ़ सौ से पौने दो सौ क्विंटल के बीच बीच में आलू की प्रोडक्शन आती है और डेढ़ दो लाख की हो जाती है तो मुझे कोई डायरेक्ट कंज्यूमर ढूँढने की जरूरत नहीं है जो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ कंज्यूमर ढूँढने की ज़रूरत है मुझे उतना एकड़ का मेरे हर एकड़ का मेरा एक बायोडाटा बना हुआ है कि इस एकड़ ने हर खेत ने मेरे को एक साल के अंदर क्या लिया है और इसको मैंने क्या दिया है तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि मेरे को एक एकड़ से इतनी प्रोडक्शन चाहिए वो मुझे देखना है कि मैं उसके हिसाब से अपने डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करता हूँ या मैं डायरेक्ट मंडी सेल करता हूँ मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं मंडी नहीं जाता या मैं डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं रहता मैं दोनों तरह से ही सेल करता हूँ तो, मेरा मोबाइल नंबर है नाइन नाइन टू बानवे एक सौ अट्ठावन उन्नीस दो सौ बाईस नाइन टू वन फाइव एट वन नाइन ट्रिपल टू हलो मगलानी जी आप एक तो ये बताएं कि क्या आपने सर्टिफिकेशन करवाया हुआ है दूसरा करवाया है तो बिक्री में कितना सुविधाजनक रहे और नहीं करवाया है तो क्या इसकी वजह से कुछ दिक्कत आई है और मेरा डॉक्टर साहब ये अनुरोध सभी वक्ताओं से है के सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग इन दोनों विषय पे जरूर बात रखें क्योंकि तरीके हमारे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बिक्री करना सबकी एक कॉमन समस्या है इस पर सभी साथी बात रखेंगे तो हमारा हम आज हमारा मुख्य उद्देश्य पैदावार इसलिए हम बिक्री और उन चीजों को सेकेंडरी है दो हजार तेरह से एनपीओ पर हुआ था पी के लिए तीन साल हो गए मैंने अप्लाई किया हुआ है वो पी जी का जो पहले वाला आता है वो आया उसमें कुछ ऐसा है हमारा जो ग्रुप था उसके अंदर कुछ लोग खेती छोड़ चुके हैं या कुछ लोग ऑर्गेनिक कर ही नहीं रहे तो जब जो हमारे आरसी हैं उनको फ़ोन किया जाता है तो वो कहते हैं कि पूरे ग्रुप वो डाटा भरे उसके बाद बनेगा तो पता नहीं मुझे उनको क्या लालच है क्या है वो एक बार बनाने के बाद अगली कार्रवाई करते ही नहीं मेरे हरियाणा के मैं डेढ़ किसानों को जानता हूँ जो छः सात सात साल से ऑर्गेनिक कर रहे हैं और आज तक पीडीएस का सर्टिफिकेट भी नहीं बना उनका और मैंने 2013 से एनपीओपी बनवा लिया था तो उसके बाद अभी अभी तक वो मेरा फ्री बना रहे थे दो हजार तेरह से एनपीओपी नए सिरेबारा बनवाया मुझे मालूम है मार्केटिंग में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें आपकी रुचि होगी पर आज क्योंकि हमारे पास समय भी सीमित है और तो हम पैदावार पे फोकस रखें बाकी चीज़ों के लिए हम फिर मिल सकते हैं फिर बातें हो सकती हैं तो पैदावार पे मुख्य तौर से फोकस रखें हाँ मैं इनके बारे में एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इनके पास माइक है फिर आपके पास आएगा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ ये चौबीस एकड़ के किसान हैं दो भाइयों की ज़मीन है परिवार में मतभेद होते हैं कि जैविक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए एक साल इन्होंने फिर कहा कि चलो आधी तो कर लें, आधी की आधी में धान में केमिकल बोया तो केमिकल में ही जैविक वाला धान अच्छा रह गया केमिकल वाला कम रहेगा घर वालों ने कहा भाई सारी ये कर ले तू जैविक और इनका बेटा जो बीटेक वगैरह क्या पढ़ के वो अब इनको खेती की मार्केटिंग वगैरह में वो इनको सहायता कर रहा है हाँ जी आप पूछ रहे थे अच्छा मिगलानी जी आप कह रहे थे कि कुछ सब्जियों की पैदावार आप ऑप्शन में करते हो तो क्या ऑप्शन करना ठीक रहेगा इस खेती में कैसे ऑप्शन जो लगाते हो आप सब्जियाँ नहीं लंबे लंबे रन में सोचे हैं तो ये क्या है ठीक है या कैसा क्या रहेगा? नहीं वैसे ठीक तो नहीं है लेकिन हमें धान हम तो नहीं, नहीं लगाई तो अगस्त में हमने सेप्टेम्बर स्टार्टिंग में आलू की बिजाई कर दी उसमें तो आलू हार्वेस्ट होगा उसके बाद चाहे दोबारा आलू या प्याज उसमें लग जाएगा तो उसके बाद फिर उसमें मूँग आ जाएगी तो हम उसी हिसाब से प्लान कर लेते हैं सर आपने जैसे बताया मुझे लगता है कि इसको ऑफ सीजन फार्मिंग की बजाय आप एडवांस ले लेते हैं एक महीना पहले उससे आपको रेट अच्छा मिल जाता है तो ये तरीका तो हम सभी अपना सकते हैं कि हम थोड़ा सा अगेती बिजाई रखें शुरू का भाव मिल जाए तो उसमें कोई पैदावार में भी लम्बा चौड़ा फ़र्क नहीं आएगा तो अगर अगेती बिजाई करते हैं तो मंडी सेल करने में भी हमें अच्छी आउटपुट मिल जाती है आ, मिंगलानी जी आपने दो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है हमारा इंटरेस्ट है कि उसको थोड़ा सा आप एक तो आपने ये, तो ये बताइए तो जैसे अभी लहसुन लगाते हैं हाँ हाँ लहसुन दो ही पानी में हो जाता है हाँ हाँ जैसे मेरे बागवानी के छह एकड़ है बागवानी में मैंने दो दो, -दो महीने तीन तीन महीने में भी पानी दिया है ओके तो ए, डिपेंड ऑन कि हम उसमें मल्चिंग कितनी थिक मल्चिंग कितनी कर पाते हैं जिस जिस खेत में हमारी प्लांट पॉपुलेशन तकरीबन डेढ़ फुट, दो फुट पे आ जाती है उसमें हम चार इंच पांच इंच तक मल्चिंग कर देते हैं उसमें तो और मल्च मल्चिंग के लिए क्या यूज कर रहे हो आ, आ, फसल का बायोमास जैसे पराली है।, है अभी अभी धान की पवाल जो है अभी धान कटेगी सबकी तो धान की पाल समस्या है सबके लिए तो मैं जो बंडल बनाने वाली मशीन वाले हैं उनको बोल देता हूँ कि मेरा रेट ये है मैं 90 रुपए क्विंटल परचेज करूंगा आप 90 रुपए क्विंटल में मेरे खेत में जितनी मर्जी डाल जाओ वो लोग डाल जाते हैं तो मैं उसको क्लियर एक चीज और आपने कहा कि पहले आपका शायद टपक सिंचाई वाला सिस्टम था नाड़ी वाला सिस्टम था उसको आपने उखाड़ के और वो ओपन मेरे में वो स्टार्ट किया। लेकिन ये बात थोड़ा सा मुझे लगता है है। कि एक स्टेप पीछे जाने की बात तो नहीं, नहीं वो ठीक आपकी बात जैसे हम ड्रिप यूज करते थे और ड्रिप में अगर हम प्लास्टिक मल्च यूज करते हैं तो तो ठीक है अगर ड्रिप में हम बायोमास की मलच करते हैं तो बायोमास के नीचे चूहे आ जाते हैं काफी तो चूहे बार बार मलच काट देते हैं और ड्रिप काट देते हैं और दूसरी समस्या ये रहती थी कि हम लोग खुरपे से नलाई कम करवाते हैं हम लोग द्रांति से जितना कबाड़ होता है खरपतवार कह सकते हैं उसको हम कटवा कटवा के दोबारा से बेड पे मलच करवा देते हैं तो बार बार उसकी कटाई करने में ड्रिप भी कट जाती थी तो प्रेशर लॉस होता था वहां हेड यूनिट पे प्रेशर तो पता लग जाता था कि प्रेशर लॉस हो गया लेकिन यह नहीं पता चलता था कि कहाँ पे लॉस हुआ है Thank तो you. फिर पूरे खेत में घूमने में उतनी मेंबर ज्यादा लग जाती you. थी थैंक यू क्लियर शुक्रिया शास्त्री जी फतेहबाद से और इसके बाद अनिल जी ढाणा से